इसके अंदर एक उदाहरण ऐसे आता है एक जगह पर ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर एक संदिग्ध वाक्य मिलता है संदिग्ध वाक्य का मतलब जिसके ऊपर जिस विषय के ऊपर वो प्रसंग में कोई निर्णय नहीं कर पा रहा है कुछ ब्राह्मण लोगों लोगों का ये कथन है वयम नाह्मणा अथवा अब्राह्मणा सूत्रपूर्व पक्ष का है शास्त्र दृष्टा विरोधाचा तो वहां ये ब्राह्मण लोग इस प्रकार संदेह कर रहे हैं अपने ही <coughs> वर्ण के बारे में न चाह ये हम लोग ये नहीं जानते वयम ब्राह्मणाह अथवा अब्राह्मणाह हम ब्राह्मण है अथवा अब्राह्मण तो पूर्वोक्ष कहता है इसमें प्रत्यक्ष विरोध है इस प्रकार के कथन में ये कथन कहाँ आया ये कथन आया है अपने ब्राह्मणों में मैत्रायणी संहिता में यह बात आई मैत्रायी संहिता ये संहिता का नाम नहीं है ब्राह्मण का नाम है तो वहां ये ब्राह्मण लोग इस प्रकार अपने वर्ण के बारे में संदेह करते हैं हम ब्राह्मण लोग है अथवा ब्राह्मण लोग हैं तो वहां इस सूत्र जो मीमांसा का जो भाष्यकार सबर स्वामी है ना सबर स्वामी ने कहा इसी में प्रत्यक्ष विरोध है की मान्यता यह होती है जैसे कोई व्यक्ति आ रहा है वो मनुष्य है तो कैसे पता लगेगा ये मनुष्य आ रहा है क्योंकि उसमें मनुष्यत्व होता है मनुष्यत्व का मतलब मनुष्यपन उसके रूपाकृति व्यवहार मनुष्य जैसे होता है और जिसका रूपाकृति पशु जैसा होता है तो उसी में पशुत्व है जिसके रूपाकृति गाय या बैल के समान है तो उसमें गोतव है तो ये गोत्व अश्वत्व घोड़ेपन अजत्व बकरापन गजत्व हाथीपन उसी प्रकार मनुष्यत्व यानी मनुष्यपन गौत्व गोपन तो सबका अपनापन होता है तो ये पन को कैसे पहुंचा इस पन का नाम है जाति इस पन का नाम है जाति इसलिए गौजाति के कोई भी हो वो जब आएगा हम समझते गा, और महिष जाति के होता तो अब महिष महिष यानी भैंस आ रही है हाथी तो हाथी आ रहा है तो इसी प्रकार जो आ रहा है उस जाति के पहचान हम आंग से देख करके करते हैं ठीक है ना यानी जाति जो है प्रत्यक्ष है जाति जो है प्रत्यक्ष है तो सबर स्वामी का कथन है और कुमारी कथन है जैसे दर्शन से समझने योग्य है जैसे मनुष्यत्व देख के समझने योग्य है उसी प्रकार यह ब्राह्मणत्व जो है वो भी देख के समझने योग्य है यानी इधर ब्राह्मणत्व को वैदिक मान्यता के अनुरूप गुणकर्मानुसार न मान करके किन लक्षणों से साक्षात दर्शन करने ले, कर लेने से पता लगता है ऐसे कहना तो वास्तव में जैसे परंपरा जब बिगड़ जाती है बिगड़ गई है वो बिगड़ी हुई परंपरा के अंदर की ये जातिवाद के जो मूल जो मान्यता है ये पर उस मान्यता को शबर स्वामी ने जयमिनी मुनि ने कर, स्थान नहीं दिया पर तो जयमिनी मुनि के सूत के भाष्य करते हुए और भाष्यकार ने क्या कर दिया जाति को ब्राह्मणत्व को जाति मानकर के गोतव अश्वत्व आदि के समान उसको प्रत्यक्ष दर्शन से समझने योगी बताया यह थोड़ी वैदिक मान्यता से विपरीत है और मैत्रेयनी संहिता में यह बात आती है ये क्यों आत्य पता है कभी कभी देखिए कोई शुक्ल है नाम से कोई त्रिपाठी है कोई तिवारी है इन लोगों का आत्मगत मैंने सुना हूं वास्तव में हमें संदेह होता है हम ब्राह्मण है या नहीं तो यह संदेह वो किस परिप्रेक्ष्य में प्रकट किया ये भी सोचने योग्य है क्योंकि जब एक वेद के मंत्र लिखा इसमें ये उदाते है, अनुदाते है, सूर्य है बोल करके हम उसके उच्चारण जब सिखाते हैं तो वे लोग उच्चारण सीखने से पहले हमें कहते हैं क्या है हम तो केवल कहने के लिए ब्राह्मण है हमने तो ये पढ़े नहीं ये। वास्तव में तो क्या है परंपरा के आधार पर इसकी पढ़ाई हमें बचपन से करनी थी परंतु तो हमने किया नहीं इसलिए क्या हो गया हम ब्राह्मण है अब्राह्मण अब है ये संदिग्ध है अपने को क्या मानता है ब्राह्मण मानता है कोई सर्टिफिकेट में उनका जैसे कास्ट का लिखना पड़े तो वहां ब्राह्मण लिखते हैं लिखते हैं ना और कहीं ब्रह्म समाज होता ब्रह्म समाज का मतलब ब्राह्मणों का जो समूह संगठन होता ना वो वहां जाकर के अपना नाम इसका मतलब किसी प्रकरण में उन लोगों ने अपने ब्राह्मणत्व के ऊपर हम ब्राह्मण है इस प्रकार कि आत्मगत के रूप में स्वयं विमर्श के रूप में जो संदेह प्रकट कर रहा है यह संदेह वास्तु में उनके ब्राह्मण न होने के कारण नहीं परंतु ब्राह्मण होते हुए जिस कर्मों को करना चाहिए उस कर्मों को न करने के कारण उसके अंदर जो ग्लानि हुई है इस ग्लानि के प्रसंगों में इस प्रकार के संदेह व्यक्त किया तो मैत्राणी संहिता में भी ब्राह्मण वर्ण के होते हुए ब्राह्मण वर्ण के होते हुए जब ब्राह्मण के उचित कर्मों से जब ब्रष्ट हो जाता है तो इसी प्रकार का आत्मगध उस समय के ब्राह्मणों के अंदर भी भींतु पूर्व तो पक्ष ने क्या कर दिया इसको प्रत्यक्ष विरोध का शास्त्र शा, शास्त्र दृष्ट विरोध का उदाहरण के रूप में इसको रखते हैं और एक बात फिर आती है जैसे कि इधर एक वाक्य बताया है को ही तदवेदा मुश्मिन लोगे अस्ति व आत्मा के संबंध में है शास्त्र क्या कहता है शास्त्र कहता है हमारा अभी का जीवन ये पहला नहीं इसे बहुत बार हम जन्म लेकर के जिए थे प्रत्येक जीवन के अंत में एक बार मृत्यु हुई थी उस मृत्यु होने उस प्रकार मृत्यु होने के बाद जो लास्ट मृत्यु जो हुई उसके बाद में क्या हो गया हमारा वर्तमान जन्म हुआ और वर्तमान जन्म क्या है जीवन मिला प्राण धारण करने लगा ना तो इसी प्रकार विश्वास करते करते करते जाते हैं ना कभी कभी हमें संदेह होगा क्या वास्तव में पूर्व जन्म कुछ होता है आगे तो हो, आगे हो तो वास्तव में कोई परलोक नामक कोई चीज होती है संदेह है अंबर भी प्रकट कर लिया क्या है वाकि क्या है को ही कौन व्यक्ति उसको जाने जान सकता है यद की लोगे अस्तिवा नवा। से मर करके निकला जो बोल रहे ना आत्मा इधर से शरीर छोड़ करके निकला जो बोल रहे हैं अमुष्मीन लोगे पर लोग में ये आत्मा जाकर के बसती है या बसती है और वहां स्वर्ग या नरग नामक कोई चीज है या नहीं इसी प्रकार कभी कभी क्या हो जाता है संदेह करते हैं तो ये संदेहों को क्यों प्रकट करते हैं खुदा हमें संदेह में डालने के लिए पढ़ने वालों को जो भी व्यक्ति शास्त्र को पढ़ेगा क्यों पढ़ेगा वो शास्त्र को इसलिए पढ़ेगा हमें सत्य की जानकारी हमें होनी चाहिए तो सत्य की खोज के लिए जब हम शास्त्र को पढ़ेंगे तो वहां इस प्रकार के संदिग्ध वाक्यों की उपलब्धि होगी तो क्या होगा पढ़ने वाले स्वयं संदेह में आ जाएगा तो शास्त्रकार क्या करते हैं इस प्रकार के संदिग्ध बातों को रखने के बाद उसका उत्तर करेगा उत्तर देगा तर्क और प्रमाण से इसका उत्तर देगा पूर्वजन्म को क्यों मानना चाहिए और परजन्म को क्यों मानना चाहिए और ये जीवन अनित्य क्यों है मृत्यु किसका नाम है और जन्म किसका नाम है आयु किसको कहता है अभी तो हम इस जीवन में हमें कुछ सुख दुख मिल रहा है इसका कर्म तो इस जन्म में करते हुए हमें दिखता नहीं पर ये तो ये दुख दुख दुख क्यों मिलता है? और दुख क्या? दुख क्या है? और क्या क्या सारी बातें बातों को वो कैसे समाधान करता है तद विषय में उस विषय में पहले शंका करता है शंका करने के बाद समाधान करता है ठीक है ना तो यह दो उदाहरणों के संबंध में हम सुबह चर्चा नहीं की कौन से हम ब्राह्मण है या नहीं इस प्रकार एक संदेह ब्राह्मण लोग प्रकट करते हैं उसी प्रकार शरीर छोड़कर जाने के बाद कोई संदेह करता है शरीर छोड़कर के जो आत्मा चली जाती है यह परलोग में विद्यमान रहता है या नहीं रहता है उसको नया शरीर मिलता है या नहीं मिलता है इस प्रकार क्या है आ, तो ये जन सामान्य की दृष्टि में देखेंगे तो इन बातों में क्या है संदेह विद्यमान है ठीक है ना जन सामान्य के बीच में तो कोई कह ना जो जो घी जो देखिये आपने जो पचास ग्राम जो घी जो डालते हैं अभी देखिए कोई स्वर्ग कुछ मिलने वाला नहीं जो जल गया तो जल गया तो उसको खा लेना तो क्या है तुम्हें तो स्फूर्ति मिलेगी इसलिए जो खाने योगी चीज को अग्नि में नहीं डालनी पर खाने योगी चीज को कहा डाले वो वो भी खाते वक्त भी वही तो करते हैं खाने योगी चीज को अग्नि में ही डालते हैं पर नाम है खाने चीज को अग्नि में नहीं डालना ऐसा सर्वांश में कहना यह ठीक नहीं है ठीक है हाँ तो जैसे खाए खाने योगी अन्नी को हम जठराग्नि में डालते हैं तो जठराग्नि से वो पचते हुए क्या है शरीर में जैसे व्यापक होता है ना जढ़्राग्नि के अंदर अर्पित अर्पित किया हुआ घी जग्नि में दग्ध होकर के जल करके जैसे शरीर के अंदर व्यापक रहता है शरीर को हृष्ट और पुष्ट बनाता है तो उसी को बाहर जढ़्राग्नि नहीं है शरीर के अंदर है जढ़्राग्नि इसलिए हम शरीर के अंदर डालते वक्त शरीर के अंदर भौतिक अग्नि नहीं चूल्ले पर जलाने योगी जो अग्नि है ना ये अंदर नहीं और जढ़्राग्नि बाहर नहीं परंतु क्या है बुद्धिमान व्यक्ति इसको समझ लेता है जैसे घी नामक पदार्थ जढ़्राग्नि में गिरने से वो दग्ध होकर के शरीर के अंदर व्यापक होता है उसी प्रकार जढ़्राग्नि के बाहर जढ़्राग्नि के अभाव में हम क्या है भौदिक अग्नि के अंदर उसी घी को डालेंगे तो क्या होगा वो उसके अंदर दग्ध होकर के बाहर फैलेगा बाहर फैलेगा अब जब बाहर फैलेगा इसका प्रयोजन उठाने वाला कौन है हम ही है ना कोई चीज जब बाहर फैलेगा मान लीजिए कोई खुराक हमारा खराब हो गया परंतु खा लिया उसके बाद में पेट में तकलीफ हुआ कौन भोगेगा हम भोगेंगे तो हमारी जलती हुई अग्नि के अंदर एक मिर्च किसी ने डाल दिया तो मिर्च अग्नि के अंदर जलने के बाद क्या हो गया पूरे अंतरिक्ष में फैल गया उसका फल कौन भोगेगा हम भोगते हैं इतना, इतना पर्याप्त है परंतु संसार के अंदर अपने को बुद्धिमान मानने वाले लोग क्या है इसके विपरीत में हमें कहता है तो उनकी वाणी वास्तव में क्या है श्रद्धास्पद नहीं है क्योंकि पिंड शरीर को बनाने के लिए जो बेसिक मटेरियल चाहिए ये कहां से मिलता है हमें ये बेसिक मटेरियल एक पृथ्वी से अन्य रूप में एक जलाशय से जल रूप में वायुमंडल से वायु के प्राण के रूप में हमें प्राप्त होता है और साथ साथ में हमें रहने के लिए जो जगह तो ये आकाशीय ही हमें दे रहा है इसका मतलब पंचभूत के अंदर जो भी क्वालिटी है उस क्वालिटी के उपभोक्ता इस संसार में रहने वाले पिंडधारी यानी शरीरधारी प्राणी है ठीक है ना इसलिए तो मृक्ष के उदाहरण में जैसे मिर्च के डालने के बाद उसका जो दुष्परिणाम है वहां रहने वाले को जैसे भोगने के लिए मिलता है कारण क्या है क्योंकि अग्नि के अंदर जलाने के बाद वह वस्तु वही फैल जाता है तो वही जो खड़ा रहेगा उनको नुकसान होता है उसी प्रकार इस जिस जड्राग्नि के अंदर हम आहुदी को डालते हैं वो जड्राग्नि के अंदर ये आहुदी पक्त होकर के या पच करके क्या करेगा जो खाया है उसको आ, उसको लाभ देगा ठीक है और एक आहुदी समष्टि में जाती है तो दूसरी आहुदी वृष्टि में व्याप्त होती है खाने योग्य वस्तु को खाने से जो आहुदी उस आहुदी का जो परिणाम है वह वृष्टि शरीर को मिलेगा प्रत्यक्ष बाद में ताकत होने के बाद वो किसी का परोपकार करे या ना करे इसमें कोई गारंटी नहीं है परंतु अपने बाहर की अग्नि में जो कोई चीज़ गिरता है ना तो वो चीज जल करके क्या है ये मंडल पर वो परिवर्तन कर देगा तो क्या होगा वो वह मंडल पर जितनी इकाई रहते हैं प्राणधारी सबको लाभ या हानि लाभ नहीं तो आ, बुरे चीज गिरेंगे तो हानि अच्छे चीज गिरेंगे तो लाभ ये मिलता है तो इसलिए देखिए ऋषियों ने तो इस प्रकार के पिंड शरीर को उन्होंने ब्रह्मांड का एक अविभाज्य अंग मानते हुए उन्होंने क्या कर दिया वहां वो प्रपोषण बिठाया तथा ब्रह्मांडे यथा ब्रह्मांड तथा पिंडे तो इस इक्वेशन को जो जान लेगा वो व्यक्ति क्या है उस व्यक्ति को समझ लीजिए और धीरे धीरे सब कुछ जान लेंगे इस प्रपोषण को इस समवाकी को हम मन में रखना फिर जहां भी हमारा कुछ भी दर्शन होगा इस प्रपोषण के आधार पर ही हमें देखना चाहिए ठीक है ना इसलिए उन्होंने जब ब्रह्मांड पुरुष की कल्पना की जैसे हमारा सिर वैसे ये दिलोक जैसा हमारा गले से लेकर के कमर तक का शरीर वैसे ये अंतरिक्ष जैसे हमारा पग वैसे यह पृथ्वी मंडल जैसे सूर्य उस प्रकार जैसा चंद्रमा वैसे हमारा उसी प्रकार जैसे वायु उसी प्रकार देखिए हमारा दोनों हाथ जैसा अंतरिक्ष उसी प्रकार हमारा पेट इसी प्रकार देखिए प्रत्येक वस्तु को इसलिए देखिए वेद में पुरुष सूक्त है पुरुष सूक्त है ना चंद्रमा मनसो जा चक्षो सूर्य नाभ्या अजाधा श्रोत्राद प्राणाधाक्षण दौवर्तदा पदभ्या भूमि दिशा तथा लोका अकल्पयत उसी प्रकार क्या कर दिया ब्रह्मांड और पिंड शरीर के साथ इस प्रकार के संबंध बना करके यानी ब्रह्मांड में परमात्मा जो भी अपने स्टोर हाउस में रखता है वो पिंडधारी शरीरधारी के लिए होता है परमात्मा के लिए कुछ नहीं होता सारे के सारे वो अपने प्रजा के लिए रखते हैं तो इसी प्रकार क्या है इधर देखते हैं संदेहों को उठा करके वहां इसका समाधान, समाधान करते हैं इसलिए क्या है एक शरीर छोड़ने के बाद वो आत्मा परलोक में तो पर पिंड शरीर को छोड़ने के बाद परलोग में जाकर रहता है या नहीं रहता है कोई लोग संदेह कर रहा है इसका मतलब इसका उत्तर आगे आने वाला है तो इस उत्तर को समझाने के लिए सबसे पहले इसलिए न्याय दर्शनकार ने बताया जहां कुछ बात को सुनकर के हमारे मन के अंदर संदेह उत्पन्न हो जाता है तो समझ लेना वो विद्या वहां काम करना शुरू कर दिया किसी विषय को सुनने के बाद सौदा के अंदर यदि संदेह पैदा होता है तो यानी तत्व बनने की भूमिका वहां बन रही है क्योंकि संदेह जिसके अंदर होगा क्योंकि वो विशेष को जानने की इच्छा वाले होकर के क्या करेगा विशेष को ढूंढेगा और जानने के लिए कोशिश करेगा इस प्रकार क्या हो जाता है संदेह तत्व में बढ़ाव देने वाला तत्व की भूमिका होती है न्याय दर्शन के सोलह पदार्थों के अंदर संशय को प्रमाण प्रमेय के बाद में संशय को ही स्थान दिया संशय के बिना कोई तत्व की उत्पत्ति नहीं।, नहीं होती है ठीक है ना इसी प्रकार क्या है शास्त्र दृष्टि विरोधाचार इस सूत्र के परिप्रेक्ष्य में इतनी बात और जानने की है और यहां जो शबर स्वामी ने जी जो जाति को प्रत्यक्ष जो बताया ना ये वैदिक सिद्धांत से अभिपरी है फिर देखिए इसके साधुवाद करने के लिए एक और बात आती है जहां पर भी संस्कार विधि को हम उठा करके देखते हैं शौर्य संस्कारों के अंदर उपनयन और जो वेदारंभ की जो प्रक्रिया को हम देखते हैं ना वहां बताया ब्राह्मण की चोटी ऐसी हो और ब्राह्मण के जो डंडा है ना वो डंडा इतने लंबा होना चाहिए और अमुक वृक्ष का होना चाहिए और ब्राह्मण का जब इतना संस्कार होगा उसके पूर्व दिन में यानी प्रीवियस डे पूर्व दिन में क्या है उपवास रखना चाहिए उपवास रखवाते समय क्या है ब्राह्मण को दूध पिलाना चाहिए और क्षत्रिय को वाहु पिलाना चाहिए और वैश्य को आमिक्ष खिलाना चाहिए आमिक्ष आमिष नहीं आमिक्ष आमिक्ष, आमिक्ष।, आमिक्ष। यानी वो तो बनाते ना दूध से दूध को फाड़ करके अच्छा, श्रीखंड को फरते नहीं फाड़ते नहीं नहीं नहीं वो दही से बनाता है दही से, से. से. को तो कपड़े में बांध कपड़े में बांध करके रखता है तो उसमें से पानी टपकेगा बाद में क्या है उसमें वो श्रीखंड जो होती है ना ये श्रीखंड जो है वैशिका खुराक है और क्या है यो जो जो को क्या है एक भाग जो को सोलह गुने पानी में उबाल करके जो का जो कण है ना ये कण जब पानी में विलीन हो करके गोंद जैसे बनेगा नहीं तब तक उसको उबालते रहना तो उसको मान लीजिए उसमें मिल गया क्योंकि धाना हमें अलग नहीं मिल रहा है उस अवस्था में उस भोज पदार्थ को कहता है यवागु यवागु क्षत्रिय को क्षत्रिय बालकों को क्षत्रियोजित गुणों को बनाने में मदद करेगा और यह आमिक्ष नामक श्रीखंड जो है वैश्य गुणों के उत्पादन में मदद करेगा और आगे क्या है गाय का जो दुग्ध है यह ब्राह्मण गुणों की उत्पत्ति में सहायक है तीसरी क्या है बालक को यदि ब्राह्मण बनाना चाहते हो तो दुग्ध के आहार देकर के उपवास कराना और जब भी भूख लगे उसको क्या है यही भोजन खिलाने का है तो इसी प्रकार वहां विधान होता है ठीक है ना और ब्राह्मण की चोटी ऐसी हो उसके जनोई क्या है रूई से बना दे ठीक है ना क्षत्रिय का जो होता है मुंज से बना दे और क्या है वैश्य का जो होता है वो... के जूट को क्या है? जूट कहते हैं कहता है ना वैश्य का शनि से बना दे इस प्रकार वहां विधान है तो मान लीजिए कोई ब्रह्मचारी चाहे वो वैश्य के हो क्षत्रिय के हो ब्राह्मण के हो जब भीख मांगने के लिए भाव वहां ये भी विधान है यदि ब्राह्मण का बालक जब घर में जाकर के भिक्षा मांगे भावी ऐसे देख मांगे भावती शब्द को आगे रखे भिक्षा को बीच में देही को हा लास्ट में और क्षत्रिय है तो भिक्षाम भवती देखी भिक्षा को पहले रखे भवदी को बीच में देही को हा यदि वैसे है तो देही, भिक्षाम भवदी देही को पहले रखिए ठीक है ना अब देखिए तीनों की गुणवत्ता देखिए ब्राह्मण क्या है भवती भिक्षाम हा देही को लास्ट रखता है यानी लेने में उसकी रुचि नहीं है इसलिए देही को उसने लास्ट में कर दिया दो इसमें ठीक है और ब्राह्मण क्या करते हैं संकेत से ही अपना काम चलाना चाहता है यानी भावी भिक्षाम इतने कर देंगे तो अभी समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे क्या है देही ये मांग रहा है ठीक है ना पर तो देही को प्रत्यक्ष लास्ट में रखा है और ये वैश्य कैसे होता है हाँ भावी भिक्षाम देगी यह ब्राह्मण का है आगे क्या है भिक्षाम भवती भिक्षाम देवती तो देखी को बीच में बीच में रखता है ठीक है ना राजा कौन है नहीं देखता है चेहरा देखे बिना वो मांग लेता है टैक्स होता है ना टैक्स जहां मांगेगा तो चेहरा नहीं देखेगा राजा समझ में आगे ना और वैसे क्या है देही भिक्षा भवदी हाँ तो देही को पहले रखता है यानी आपो व्यापारी ये व्यापारी आपो वाला है श्री मनस्मृति के अंदर यानी आप वैश्य को बनाना चाहते हैं देही लेने की प्रक्रिया सबसे पहले उनको सिखानी है और आगे राजा हो तो मांगने की प्रक्रिया पहले लेने की प्रक्रिया दूसरा ठीक है ना और ब्राह्मण तो लेने की, आ, लेने की प्रक्रिया लास्ट में रखे तो इसी प्रकार क्या कर दिया इन तीन शब्दों के अंदर तीन की गुणवत्ता को प्रकट कर दिया तो इस प्रकार के ब्राह्मण जिस देश में रहेगा तो ब्राह्मण आएगा तो चेहरे से हमें जैसे कि गाय के आते वक्त गाय है जैसे समझते हैं इलेक्शन से उसी प्रकार उस प्रकार के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के आते हुए हम समझेंगे इन इन चिन्हों वाला ब्राह्मण होता है ये ये चिन्ह वाले क्षत्रिय होते हैं ये ये चिन्ह वाले आ, पर इसमें एक लोकन्याय है अर्ध जरती न्याय अर्धरती न्याय ये मीमामसा के अंदर आता है ये अर्ध जरती न्याय क्या है जैसे कि एक घोड़े का मार्केट जैसे बैल बाएल का बैलों के लिए क्या बोलते हैं इसको मेला लगता है ना हाँ पशु मेला लगता है उसी प्रकार क्या है ये घोड़ों घोड़ों की मेला थी, तो तो हर व्यक्ति क्या क्या क्या है अपने को लेकर आए, एक-एक तो एक के एक एक पास क्या था, एक था, घोड़ा पर हो गया थोड़ा बूढ़ा हो गया थोड़ा सा बुढ़ापा उसके उसको आ गया उसने क्या कर दिया घोड़े को अच्छे स्नान कराया सजाया अच्छे मालिश कर दिया अच्छे खिलाया उसके बाद में सजा करके ला करके खड़ा कर दिया सजा तो क्यों जैसे हम थोड़ा डही लगाते हैं ना डही क्यों लगाते हैं नहीं हमारे देखिए पानी के बजाय से बाल सफेद हो गया उम्र तो ज्यादा <autreifi> नहीं हुआ इसके लिए जैसे डाई लगाते हैं तो इनको क्या कर दिया थोड़ा सजा करके लाया तो किसने बोला ये घोड़ा कैसा है तो उसने बोला ये घोड़ा अच्छा है और आधा बूढ़ा है आधा बूढ़ा है तो बूढ़े को कहते हैं जरती जरा है ना बुढ़ापे में जरा आता ना तो इसका मतलब मेरे जो घोड़ा है ये आधा बुढ़ा है यानी पूरा बुरा बुढ़ा नहीं हुआ कोई भी आकर के पूछता है मेरा घोड़ा जो है आधा है बुढ़ा है तो इसके लिए इधर बताया इस प्रकार क्या है ये परिहास के पात्र बनते हैं ना थोड़े मजाक के लिए ऋषि कहते हैं यहां आरती न्याय क्योंकि अपने वस्तु में जो कमी है वो खुलकर के नहीं बताता है तो क्या है उस कमी को ढकने के लिए काम को करते हुए कुछ सजावट करते हुए व्यक्ति क्या है क्या उसकी आधी कमी बता देता है पूरी कमी नहीं बताता है इसका नाम है अर्ध जर्दी तो अर्ध जर्दी न्याय यहां कैसे लागू होगा जैसे ब्राह्मण के अनुकूल दंड है ब्राह्मण के अनुकूल चोटी है ब्राह्मण के अनुकूल नाम है ब्राह्मण के अनुकूल क्या है जलोई है अब ब्राह्मण के अनुकूल बोल भी रहा है भावदी ही। इतने होते ये भी मान लीजिए ब्राह्मण के अनुकूल गुणों की कमी उस व्यक्ति के अंदर है तो देखने से पता लगेगा नहीं।, नहीं पता लगेगा यदि कुछ क्रिया को न करे तो पता नहीं लगेगा इसका मतलब ब्राह्मण के लक्षण होना और ब्राह्मण होना हाँ यानी ब्राह्मण के गुणों के साथ यदि लक्षण भी बैठ जाता है तो अत्युत्तम और ब्राह्मण का लक्षण नहीं ब्राह्मण का गुण है तो मध्यम मध्यम है और ब्राह्मणों का वेश है और गुण नहीं है तो यह अधम है अधम, अधम है ठीक है ना ये वैदिक सिद्धांत होता है परंतु क्या है ये मीमाम के जो भाष्य जो जिस समय इसकी रचना हुई ना भाष्य का रचना जिस समय हुआ था ये तो मध्यकाल है इस मध्यकाल में क्या है वर्णाश्रम धर्मों में बिगाड़ आ गया महाभारत के बाद में बिगाड़ आ गया बिगाड़ आने के बाद क्या है धीरे धीरे वर्ण के आधार पर क्या है वर्ण से वर्ण धीरे धीरे जैसे जैसे क्षीर्ण होता रहा ना तदनुसार क्या हो गया वर्णों में से एक नई व्यवस्था आई वो व्यवस्था क्या है जाति जाति जो जाति की व्यवस्था होती ना ज्ञाती किसी को कहता ठीक है ना जन्म से ब्राह्मण जन्म से क्षत्रिय जन्म से वैश्य जन्म से शूद्र ठीक है ना हाँ ये बाद यानी ये जो मीमांसा का भाष्य की रचना जिस समय हुई थी तो समय जाति व्यवस्था अपने आर्यावर्त के अंदर वर्णाश्रम की व्यवस्था क्षीण होगी जाति की व्यवस्था मां बहुत वृद्ध होगी यानी मजबूत होगी उस समय वास्तव में शबर स्वामी का यह भाष्य हुआ इसलिए क्या कर दिया प्रत्यक्ष विरोधी के लिए उन्होंने ये ब्राह्मणों के संदेहों को यहां रख दिया ठीक है न? तो आगे हम बढ़ेंगे तो सुबह हम ये कह रहे थे पशु याग के संबंध में तो क्या क्या बातें बताई ये नाम है ना यह नामावली क्योंकि मीमांसा दर्शन और वैदिक कर्मकांड या कल्प शास्त्र, कल्प शास्त्र की एक वाकॉबलरी होता है उस वकाबले के अंदर कल्पशास्त्र संबंधी पदों पदावलियां होती है उस पदावली का उस शास्त्र के अंदर अर्थ है यानी स्पष्ट अर्थ है तो शब्दों को सीखना उसके अर्थ को जानना और इस शब्द का प्रयोग किस जगह पर होता है यह जानना मीमांसा को समझने के लिए बहुत जरूरी है तो जहां हम याग को करते हैं ना याग का अनुष्ठान देखिए सबसे पहले यज्ञ और याग के अंदर को समझे कभी हम बोलते हैं ना यज्ञ और कभी कहता है याग यज्ञ जो होता है ये छोटी आकृति वाला छोटी आकृति वाला जो है यज्ञ जिसके अंदर कम से कम रिजों की जरूरी है यजमान यजमान पति तो वहां होगी परंतु जब ये यज्ञ वृद्ध होगा वृद्ध होगा मतलब बढ़ेगा तो उस यज्ञ को क्या कहता है याग कहता है याग ठीक है ना यज्ञ जो होता है भी बहुत है दोनों यज धातु से निष्पन्न हुआ यज्ञ शब्द भी देव पूजा संगतिकरण दान इस अर्थ में विद्यमान यज धातु से बद यज्ञ भी याग भी परंतु यज्ञ जो होता है छोटा सा रूप होता है याग जो होता है बड़ा रूप होता है यज्ञ में खर्च हमारा कम लगेगा याग्ञ में खर्च ज्यादा होगा ठीक है ना और इस यज्ञ के विस्तार करेंगे ना तो याग हो जाता है यानी यज्ञ और याग दोनों को हम कह सकते हैं परंतु यज्ञ से आकृति में याग जो होता है बहुत बड़ा होता है तो जहां याग करने के लिए हम व्यवस्था बनाएंगे ना उसको हम कहेंगे यागा वेदी क्या है यज्ञ करने के लिए जैसे यज्ञ वेदी है सम्मेलन करने के लिए जैसे वेदी या मंच है उसी प्रकार याग प्रक्रिया के अनुष्ठान जितने एरिया में चलेगा उस पूरे एरिया को हम क्या कहेंगे यागा वेदी तो इस यागा वेदी के अंदर मैंने कहा ना किन प्रकार के कुंड होंगे एक गार्हपत्य एक दक्षिणाग्नि और एक आहवनीय तो इसके बीच में क्या है इसके थोड़ा साइड में क्या है ये जो क्या है पशु को बांधने का जो किला जो होता, ना, खंबा, वो आ, वो जो खंबा या होता है उसी को क्या यूप कहता है तो यूप किस लकड़ी से बने वो उस लकड़ी को यूप दारू कहता है क्योंकि ये सारे सदा या दारू से लोहे से नहीं होता लकड़ी से ही होता है ठीक है ना उसके अंदर उसके बाद में क्या है यागा पशु को रसी के द्वारा इस युग में बांध देते हैं ठीक है ना तो उसके बाद में क्या है यागा वेदी के अंदर बहुत प्रकार की प्रक्रिया होने के बाद क्या करेगा यह पशु से पशुत्व को निकालने के लिए क्या करता है वपा निकालनी है वपा निकालनी है तो वपा क्यों निकालनी है सुबह कहा था परमेश्वर क्या कर दिया ईश्वर जब सृजन करने का समय आ गया उसने क्या कर दिया अपनी वफ़ा को निकाल दिया अपनी वफ़ा को निकाल दिया ठीक है ना अपनी वफ़ा को निकाल करके उन्होंने क्या कर दिया उसी को आहुदी में डाला ठीक है ना उसी उसी को आहुदी में डालने के बाद क्या हो गया ये सारे चराचर प्रबंज हो गया ये सारे चराचर प्रबंज हो गया तो परमेश्वर की इस प्रकार की तथा सृष्टि को यदि आज हमें हमारे वर्तमान समाज को समझाना है तो क्या करना चाहिए हाँ उसके लिए कुछ कार्यक्रम बनाना पड़ेगा ठीक है ना जैसे कि हरिश्चंद्र का नाटक हुआ था ना तो हरिश्चंद्र कौन थे राजा थे भारत साम्राट थे और सूर्यवंशी थे श्री रामचंद्र आदि जी के भी पूर्वज थे और बहुत सत्यवादी थे इसलिए उसका नाम आजकल सत्यवादी को हम पर्याय के रूप में हरिश्चंद्र नाम दे देते हैं अंदर में क्या है बहुत सारी परीक्षाएं उसके जीवन में होती है परंतु कभी भी असत्य मार्गों पर उसने पदार्पण हाँ उसमें उनका पूरा परिवार भ्रष्ट हो गया परंतु क्या है झूठ बोलने से तब भी उन्होंने समझौता नहीं किया ठीक है ना तो ये सारी बातें इसलिए हो रही है राम जी के जब वन में जाने का वक्त आ गया तो राम जी को सबसे पहले कौन याद आएगा <laughs> हरिश्चंद्र याद आएगा ना अपने वंश के अपने वंश के क्योंकि पूरे परिवार भ्रष्ट होने के बाद भी हरिश्चंद्र ने सत्य के वजन को नी तोड़ा तो वो हरिश्चंद्र हमारे पूर्वज थे और ये जो दो दशरथ जो अपने पिता है वो पिता भी उसी कुल के है और पिता ने वही कही गई मां को क्या कर दिया वचन दिया और उस वचन के पालन करूं या ना करूं इसमें पिताजी विविष है इस समय पर मैं राम को कहूं तो कहने के लिए मन नहीं लगता न कहो कही गई के को जो दिया वाक्य के वाक्य को न निभालने से होने वाली आज वजन भंग का जो दोष है वो राजा को एक तरह क्या है समुद्र है प्रकार है और शैतान है इस तरह जाएगा तो शैतान खाएगा इस तरह जाएगा तो डूब करके मरना पड़ेगा तो इसी प्रकार राजा क्या है धर्म संकट में आया राम जी को वास्तव में राजा कहीं नहीं कहा तो वन में जाओ और भरद को राजा बनाओ राम जी ने पूरे माहौल को सुनने के बाद क्या है अपने वंशजों की इस प्रकार के इतिहास उसके स्मरण में आता है यदि सूर्य वंश के यश को बनाए रखना है तो अपने को वन जाए बिना कोई और रास्ता चारा नहीं है इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा कोई विकल्प है ही नहीं इसलिए राम जी क्या है वन में जाने के लिए तैयार हो गए तो यह हरिश्चंद्र की बात हरिश्चंद्र नाटक को क्यों आज मंच पर हम अवतरण देते हैं सत्य की कीमत कितने बढ़िया है और सत्य के पालन करने के लिए व्यक्ति को कितने तप करना पड़ता है कितने कष्टों को उठाना पड़ता है ये हरिश्चंद्र नाटक से हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं ठीक है ना जैसे हरिश्चंद्र नाटक से सच्चाई के वृद्ध के पालन में होने वाली कठिनाइयों का विवरण हम मंच पर देते हैं उसी प्रकार ये जो संसार जो बना है ना भगवान से भगवान भगवान के निमित्त से जो संसार बना यह संसार कैसे बना कैसे स्थिति में आ गए कैसे शरीर पैदा हो गया कैसे इसके अंदर प्रवृत्तियां हो रही है यह ब्रह्मांड और पिंड के बीच में कोई संबंध है तो कोई कौन सा संबंध है इस प्रकार के सारी बातों को क्या कर दिया ऋषि ने इस प्रकार के नाटक नाटक के समान बना दिया वो क्या हो गया उसका नाम ही याग है उसका नाम ही याग है तो याग् के अंदर देखिए एक व्यक्ति यहां से लेकर के ऊपर तक कब बढ़ेगा उसके अंदर गुणवत्ता कब प्रकाशित होगी जब अपने अंदर से वो अज्ञान को उठा उखाड़ करके फेंकेंगे अब यह अज्ञान को उसने क्या कर दिया पशु नाम दे दिया इसलिए क्या है व्यक्ति को कैसे एक व्यक्ति कैसे देव बनेगा मनुष्य में मनुष्यपन को छोड़कर के देवपन को कैसे प्राप्त करता है इसको दिखाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया अग्निशोमी पशु पशुयाग का पशु की रचना करके क्या कर दिया उसकी पद्धति बनाई पद्धति बनाने के बाद जैसे एक कंपनी कोई जैसे कोई फिल्म तैयार हो जाता है ना किसी टीम को लेकर फिल्म तैयार हो जाता है कितनी कॉपी निकलती है बहुत सारी कॉपियां निकलती है ना फिल्म आ, इसके बाद में वो पेटी में भर करके डिस्ट्रीब्यूटर्स को ले लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को थिएटर में पहुंचाता है थिएटर वाले अपने थिएटर में उसका रिलीज करके प्रदर्शन करेगा जब आदमी कम हो जाएगा वहां से दूसरे जगह पर लेकर जाएगा ठीक है ना उसी प्रकार देखिए ये सृष्टि रचना के रहस्य को समझाने के लिए और प्रत्येक पहलू को वेद के आधार पर समझाने के लिए ऋषियों ने याग्ञ की बहुत, बहुत प्रकार की याग्ञ की पद्धति को बनाया उसमें एक था अग्निशोमीय पशु ठीक है ना इस पशुयाग के अंदर क्या है एक वपाक का प्रसंग आता है वपा तो वपाक क्या होता है जो वपन करने योग्य है उसको कहते हैं वपा ठीक है ना वपन करने योग्य का मतलब वपा क्योंकि देखिए कोई खेत में अनाज पैदा होता है किसको बीज बनाएगा हा जो सबसे ऊंचे क्वालिटी के होते हैं ना हा उसको चुन चुन करके हम अगले के लिए बीज बनाता है तो जैसे किसान खेती वाला ऐसा करते हैं ना खेती किस वाला किसान करता है ना तो ये परमात्मा ही सबसे पहले खेती वाला है उसने क्या कर दिया सृष्टि बनाने के पहले क्या, क्या कर दिया अपने वपा निकाला वपा क्या निकाला कैसे निकाला इसमें से जो महत्व बनना बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या था बुद्धि बनाने में सर्वश्रेष्ठ तत्व सत्य गुण सत्य गुण इसलिए क्या कर दिया पूरे प्रकृति को हिलाया और पूरे प्रकृति को दबाया उसके अंदर सत्य रज तमक का ध्रुवीकरण हो गया यह ध्रुवीकरण कहां हुआ ईश्वर के अंदर ही क्योंकि व्यापक है व्यापक ईश्वर के अंदर सारी प्रकृति है तो उसके अंदर उन्होंने क्या कर दिया यह प्रकृति का मंथन कर दिया प्रकृति को कूटा पीटा अंत में क्या हो गया यह ध्रुवीकरण हो गया उस ध्रुवीकरण के परिणाम रूप में क्या हो गया महात यह पशु को, को बांधने के बाद उसका जो मुख और नाक है ना यह दोनों को दबा देता है और फिर उसका बांध देता है इसको बांधने के बाद क्या है उसको पीटता है उसको कुटते है उसके बाद में क्या होगा आ, तो इस प्रकार क्या है जब वो बिल्कुल लिए बिना ऐसे तो होकर के रहेगा वपा क्योंकि उसको बिल्कुल प्रेशराइज करेगा ना तो क्या हो बजू होकर के निकलेगा उसको काट करके निकालेगा फिर क्या करेगा पानी में धोएगा तीर्थ में धोएगा उसके बाद में उसको काटेगा और तो किस दे के लिए कितने देने की है यह निर्णय होगा तो उसमें उसमें ईजा होता है ना जैसे कपालम इत्यादि कहते हैं ना उसी प्रकार क्या करेगा वो क्या क्या है इतने से मांस को क्या करेगा थोड़ा पहले जो जुहू मैंने दिखाया ना जुहू जुहू के अंदर थोड़ा सा घी डालेगा उसके बाद में इतने से मांस को वहां रखेगा उसके बाद में उसमें आठ गुना ज्यादा घी गी डालेगा गी डालने के बाद देवता के लिए वो देते हैं तो पूरे पूरे मांस को काट करके किलो आधा किलो सौ किलो ऐसा नहीं डालते इतना सा उसके बाद में क्या करेगा ये खाने का प्रसंग आएगा तो ये क्या करेगा ये तो अपने घरों में मांस नहीं खरते ये क्या करेगा उस जूहू के अंदर थोड़ा पानी डालेगा उस पानी को हाथ में डालने के बाद देख इधर से ऐसे करेगा वो में ये पानी टच भी नहीं होगा उसके बाद में उसको छोड़ देते हैं अब बाकी क्यों कौन खाएगा जिसको इसको खाने में रुचि है जो तमिलनाडु में आएंगे ना तो उसको आपको बड़े बड़े बकरा मिलेगा पूरे गांव में ये बकरे को क्या सिंदूर आदि लगा करके घुमाते हैं तो क्या घर घर से उनको चारा मिलेगा फल मिलेगा फल चिलका मिलेगा अंध में भो तकड़ा हो जाता है ना तो ये गाँव वाला पहाड़ में उनका कोई कुलदेवी का मंदिर होगा वहां लेकर जाएगा वहां आ, उसको काटेंगे फिर पूरे गांव वाले क्या करेगा बहुत खुशी से इसको छिल करके उसका प्रसाद बना करके खाएगा तो हाँ ये कोई आदिवासी नहीं पढ़े लिखे लोगों का जो समाज है ना ये करता है तो इस प्रकार इस प्रकार क्या हो जाता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्या हो जाता है मानव से भी जो चार का दर्शन देखेंगे ना तो चारवाग ने बोला ये नम खादनम तद निशाचर समीरिदम के अंदर पशु को मार करके आहुदी देने के बाद मान करके जो मांसादी भोजन करता है समीरित करते है राक्षस ये राक्षस की तुल्य प्रवृत्ति है यानी उस समय आर्यावर्ती के अंदर के नास्तिक भी मांस भोजन के खिलाफ में थे इसलिए उन्होंने राक्षस के राक्षस के भोजन के समान बताया ठीक है ना और आजकल के जितने भी यात्री के दक्षिणाती में होता है वो ऐसे करते सुबह में वो जुहू में पानी डाल करके वो पानी हाथ में थोड़ा डालने के बाद इधर से अब उनसे मैंने हमने पूछा कि प्रश्न किया कि आप ऐसे क्यों करते हैं यदि आपको पसंद नहीं है तो फिर आप क्यों करता है पर उन्होंने कहा देखिए गुरु वचनों में शास्त्र वचनों में लिखी है बात तो वो गलत है बोलने का अधिकार हमें नहीं है तो आ, तो के लिए, जी है ना अग्निशोमीय पशु आग का प्रयोजन पशु संपदा की वृद्धि नहीं वहां अग्निशोम पशु याग का मतलब यह होता है कि मनुष्य को देव बनने से रोकने वाली शक्ति मनुष्य के अंदर रहने वाली पशुधा है यानी अज्ञान है ठीक है ना इसको गुरु के संयोग से ही हम दूर कर सकते हैं तो युपार्य जो होता है यह गुरु है और रसी जो होती है यह गुरुगुल का नियम होता है इसलिए यागादि के अंदर यह विशेष वक्तव्य इस प्रकार आता है ये जो रस्सी जो होता है बहुत चिकना होना चाहिए इसलिए रस्सी को बनाने के बाद क्या करेगा उसको पानी में डाल करके क्या करेगा अच्छे तरह से कपड़े से रगड़ रगड़ करके क्या होता है जैसे कि अपने हाथ से ही कट कल हुआ था ना देवी जी के हाथ में वो दरबा थी तो मैंने क्या कर दिया एक खींच लिया उनका हाथ कट गया क्योंकि गदरबा जो होता है इतना शार्प होता है नाइफ चाकू जैसे धारा उसकी होती है तो यहां क्या आता है ये जब गुरुगुल में अपने पशुधाग को निकालने के लिए ब्रह्मचारी को जब लाते हैं ना लाते वक्त आचार्य क्या करेगा आचार्य कठोर नियम उसके ऊपर लागू करेंगे ना यह ब्रह्मचारी भाग जाएगा इसलिए आचार्य के ब्रह्मचारी आचार्य यदि ब्रह्मचारी को गुरुगुल में लंबे काल तक विद्या के अध्ययन पूर्ण होने तक रखना चाहते हो तो क्या है उनके उम्र के हिसाब से क्या हो जाता है सुंदर रसी से उनको बांधना चाहिए यानी उसमें प्रेम भी अग्नि भी होनी चाहिए जहां गुस्सा करना है ताड़ना करनी है वहां गुस्सा करे ताड़ना करें और जहां प्रेम से समझाना है वहां प्रेम से समझाए इसी प्रकार वास्तव में यह ब्रह्मचारी ही पशु है ब्रह्मचारी ही पशु। इसने कहा ना विद्या विहीन पशु जो विद्या तो जो होता है वह पशु है इस पशुधा का हरण हमें करना चाहिए इस पशु को नष्ट करना चाहिए तो वैदिक पुराण, वैदिक जो मध्यकाल से पूर्व जो वैदिक परिपाटी है वैदिक परिपाटी में पशु को युग के अंदर बांधने के बाद क्या है दरभा अग्निकुंड से दरबा जला करके एक पर्यग्रीकरण का संस्कार संस्कार होता है यानी क्या करेगा यह दरबा जला करके इसको तीन बार घुमाएगा यानी ये जो पशु जो स्वरूप है ना ये पशु स्वरूप तो क्या होगा होगा उसके बाद में क्या है चारा आदि खिला करके गाय को छोड़ते थे पशु को नहीं मारते थे तो एक जगह पर इसके प्रमाण के लिए हम चरका संहिता देखेंगे ना चरगा संहिता के अंदर चरका संहिता जो कंप्लीट जो शास्त्र है आयुर्वेद का शास्त्र है ये चरग ऋषि के द्वारा संस्कृत है यानी उनके द्वारा एडिटिंग किया हुआ है तो उसके अंदर का जितने भी अंदर की जितने भी बातें होती है ना ये अग्निमित्र और आत्रेय के बीच में संवाद के रूप में है आत्रेय जो होता है ये गुरु है अग्निमित्र जो होता है उस गुरु का शिष्य है तो अग्निमित्र गुरु से प्रश्न पूछता है आत्रेय मुनि उसको उत्तर देता है तो इस प्रश्नोत्तर के बीच में अग्निमित्र एक जगह पर पूछता है ये ये जो जो जो जिसको कहते हैं रक्त रक्त का रेक्त का वमन करके व्यक्ति मरता ना तो ये कैसे हो गया क्योंकि आयुर्वेद क्या है अत्यंत खतरनाक रोग के रूप में रक्ताधिशार को मानता है तो आत्रेय मुनि क्या है अग्निमित्र को समझाता है कि पुरा खलु यज्ञु पशवा समालभनिया बबोहो नालंभा प्रक्रियवा पुराण काल में जब यागा की प्रवृत्ति हुई थी पशु की प्रवृत्ति हुई थी उस प्रवृत्ति के अंदर क्या है कोई कोई भी पशु नहीं मारा जाता था उसको क्या है केवल आलभन करके उसका स्पर्श करके के प्रयरण करके उसको छोड़ता था तो उन्होंने कहा यह दक्ष यज्ञ जब हुआ था उसके प्रत्यवर काल में आवर काल में दक्षय होने के बाद मनु के इक्श्वाग आदि जो पुत्र राजा बने वो समय क्या हो गया यज्ञों के अंदर पशु हिंसा शुरू, शुरू हुई और पशुओं के मांस खांड खा, खाने लगा उसके बाद में क्या है छियानवे नए रोगों की उत्पत्ति इस धरती पर हुई उसमें सबसे खतरनाक रोग कौन सा है ये रक्ताधिसार है आज के चरका संविधा में भी यानी चरका संविधा के अंदर है तो आज भी मिलेगा ना वहां चरक ऋषि ने इस प्रकार की बातें बताई तो हमें ध्यान देना चाहिए पुरा, पुरा, पुरा का, पुरा काले खलु यानी पुराखलू पुराखलु का मतलब पहले जमाने में तो यज्ञ यज्ञों में पशव या ये जो पशु है ना ये बहुजन है पशव समाल सम आलभनी या हो उसको पर्यटीकरण करके स्पर्श करके उसको छोड़ता था न आलंभा प्रक्रिय उसका आलंबन यानी वध नहीं करते थे एक आलभन है दूसरा आलंबन है आलंभन का अर्थ होता है मारना आलभन का अर्थ होता है स्पर्श करना ठीक है ना एक उदाहरण के लिए विवाह संस्कार जब लगभग पूरे हो जाता है तो वेदी के अंदर पत्नी के हृदय का आलाभन करने के लिए एक कथन है आलाभन यानी पति क्या करते हैं अपने दाएं हाथ से पत्नी के हृदय को स्पर्श करता हुआ एक मंत्र बोलता है ठीक है ना इसको कहते हैं आलाभन यानी हृदय का स्पर्श करना ठीक है ना तो इसी प्रकार क्या हो गया इतनी आगादियों में बाद में पशुसा होती रही आज जो परंपरा हमें प्राप्त हो रही है यह परंपरा पशु को मानने वाली परंपरा है क्यों आ, क्योंकि आज जो परंपरा जो होगी ना इसका संबंध उसके आ, आ, आ, या, आ, उसके उ, उसके पीछे जो पीढ़ी या आगे, आगे उसके आगे जो पीढ़ी हुई है ना उस पीढ़ी से है वो पीढ़ी तो पशु हत्या को मारने मानने वाले थे उसके आगे की पीढ़ी और भी मानने वाले थे उसकी आगे की पीढ़ी मानने वाले थे और तीन पीढ़ी से ज्यादा पीछे कौन जाएगा नहीं। कोई नहीं जाएगा क्योंकि उसको एक प्रकार के प्रायोगिक विषमता उसके अंदर आती है उसने तीन पीढ़ी से ज्यादा कोई आगे नहीं जाता ठीक है ना तो इसी प्रकार क्या हो जाता है कि आज के कर्म का इस प्रकार के वैदिक या पद्धति को जानने वाले ब्राह्मण लोग वो मांसाभोजी हो न होते हुए भी और प्राणियों को मारने से हानि नहीं है तो वे लोग कहते हैं यत्न में जो हिंसा होती है यत्नकदा हिंसा हिंसा न बहुत यज्ञ में होने वाली हिंसा हिंसा नहीं है और बल्कि क्या होगा जो पशु मारी जाती है मारा जाता है ना वो पशु को पशु को स्वर्ग मिलता है इसलिए देखिये पशु को स्वर्ग मिलना हमारे माता पिता को भी स्वर्ग मिलना कितना मुश्किल है परंतु आप पशु को देखिये स्वर्ग मिल रहा है ब्राह्मणों के हाथ से मा, मारा जा रहा है ना अब इसलिए प्रश्न पूछा ज्योतिष जोदिष्टोमा ज्योतिष के अंदरगत पशुबंध के अंदर जो पशु मारा जाता है यदि वो पशु स्वर्ग में जाता है स्विता यजमाने न तक अस्माद न हिंस जवान अपने माता पिता को यह पशु को भेजने से पहले अपने माता पिता को भेजो हाँ तत्र कस्माद न हिमसियत इस प्रकार चारवाग ने खंडन किया आज में चारवाग का दर्शन से ये श्लोक उठा करके दिया है ये बृहस्पति विरचित है ओम सहना भवतो, सहनो सहनाभवतनो भुन सह वी करवावै शांति शांति शांति